पातंजल योग प्रदीपर्शन समन्वय ईश्वरा सिद्धेह का समाधान ईश्वरा सिद्धेह उपरयुक्त सूत्र के सांख्य पर अनिश्वरवादी होने का दोष लगाया जाता है यह सूत्र पहले अध्याय के प्रत्यक्ष प्रमाण के प्रसंग में आया है अब उसे स्पष्ट किए देते हैं यदम सत तदाकरोल्लेखी विज्ञानम तत्प्रत्यक्षम इस सूत्र में प्रत्यक्ष का लक्षण बतलाया है अर्थात इंद्रियों के सन्निकर्ष रूप संबंध को प्राप्त हुआ जो उस विषय के आकार का चित्र खींचने वाला विज्ञान चित्त की वृत्ति है वह प्रत्यक्ष कहलाता है इस पर यह शंका होती है कि योगियों को बिना इंद्रियों के सन्निकर्ष के चित्त चित्तवृत्ति का वस्तु के तदाकार होकर प्रत्यक्ष ज्ञान होता है इसलिए उपर्युक्त लक्षण में अव्याप्ति दोष आ जाता है इसका समाधान अगले सूत्र में करते हैं योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वान्न दोष योगियों का बाह्य प्रत्यक्ष न होने से उपर्युक्त लक्षण में अव्याप्ति दोष नहीं आता अर्थात उपर्युक्त लक्षण केवल बाह्य प्रत्यक्ष ज्ञान का है योगियों का इस प्रकार का ज्ञान बाह्य प्रत्यक्ष नहीं है वह आभ्यंतर प्रत्यक्ष है इसलिए सूत्र में बतलाए हुए लक्षण में अव्याप्ति दोष नहीं आता अथवा लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधा द्वाद योगियों को लीन वस्तुओं सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ठ में प्रतिशय संबंध होने से अव्याप्ति दोष नहीं आता दूसरी शंका इस प्रकार उत्पन्न होती है कि योगियों को ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है इसलिए सूत्र में बतलाए हुए लक्षण में अव्याप्ति दोष आता है इसका उत्तर सूत्र का निम्न सूत्र में देते हैं ईश्वरा सिद्धे है ईश्वर की असिद्धि से अव्याप्ति दोष नहीं आता है यह सूत्र ईश्वर के अस्तित्व के अभाव को नहीं बतलाता है किंतु इससे ईश्वर के शुद्ध स्वरूप का प्रत्यक्ष अंतकरण द्वारा नहीं होता अर्थात चित्तवृत्ति ईश्वर के शुद्ध स्वरूप के तदाकार होकर उसका ज्ञान नहीं प्राप्त करा सकती है इसलिए सूत्र इस से ईश्वर के अस्तित्व की असिद्धि नहीं बतलाई गई है किंतु जिस प्रकार भौतिक पदार्थों का साधारण मनुष्यों को बाह्य प्रत्यक्ष से और योगियों को सूक्ष्म पदार्थों का आभ्यंतर प्रत्यक्ष से ज्ञान होता है इस प्रकार ईश्वर का प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञान नहीं होता सांख्य ने ईश्वर को ऐसा स्वेच्छाचारी सम्राट नहीं माना है जो अपने मनोरंजन के लिए उच्ची प्रकार सिद्ध है वह निरीक्ष होने से अकर्ता और सामिप्य मात्र से कर्ता है